ये अड़तीसवा सूत्र है अड़ पांचवें अध्याय का ही इसमें वृद्ध व्यवहार और प्रसिद्ध पद सानिध्य दोनों एक जैसे लग रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा वृद्ध व्यवहार और प्रसिद्ध पद का साहचर्य ठीक है देखिये वृद्ध व्यवहार में किसी वृद्ध मतलब कोई बड़ा व्यक्ति जो भाषा को जानता है उसके द्वारा कुछ किया भी जाता है वहां पर कार्य किया जाता है और प्रसिद्ध पद साहचर्य में कोई क्रिया नहीं हो रही है केवल वाक्य बोला गया है जैसे कि कोई वक्ता अपना वक्तव्य दे रहा है प्रवचन कर रहा है तो दस पंद्रह मिनट बीस मिनट आधा घंटा बोला उसमें कई शब्द ऐसे आ जाएंगे जो हमें पता नहीं है हमने नहीं सुने है लेकिन उसके शब्द में वाक्य में आगे पीछे के शब्दों को देख करके प्रसिद्ध का मतलब है ज्ञात जिन शब्दों को हम जानते हैं उसके साथ साथ में उसका चूंकि जोड़ बना हुआ है इससे पता लग जाता है कि ये इसका अर्थ क्या है ये तो है प्रसिद्ध पद का साहचर्य होने से ज्ञात शब्द की समीपता के आधार पर हम कहते कि यहां ये अर्थ होगा ये केवल बोलने बोलने से है और जो वृद्ध व्यवहार है उसमें वाक्य बोला भी गया है और कुछ व्यवहार भी देखा हमने कि ये ऐसा कर रहा है उसके साथ साथ हमें तालमेल बन जाता है कि इसका ये मतलब है धन्यवाद बोलिए पहले लिया करिए माइक जिनको हाँ बोलिए अगलों को दीजिए जी व्याप्ति की उत्पत्ति व्याप्ति क्या है? है उसमें आधे शक्ति और निज शक्ति उद्भव वो कैसे घटित होगी एक बार दोनों दो को देख सकते हैं उसमें कोई नहीं है कैसे घटित करें देखो आधे शक्ति का मतलब एक तो आधार और आधे तो आधार तो कौन है जो कारण और कार्य है जिन दो के बीच में हम व्याप्ति देखते हैं वो आधार है और ये व्याप्ति एक ऐसी है जो उनमें आश्रित है उन्ही में ही तो आश्रित है अगर वो चीजें नहीं हो तो व्याप्ति का क्या अस्तित्व है धुआं और अग्नि नहीं हो व्याप्ति तो का क्या अस्तित्व है कुछ नहीं ना व्याप्ति कहा देखेंगे धुएं और अग्नि में ही तो देखेंगे तो उस ये उसमें ऐसा भाव एक सामर्थ्य है जो कि उनमें आश्रित है ये आधे शक्ति का योग है दूसरे शब्दों में कहे कि उसकी निज शक्ति है इन इनकी धुएं और अग्नि की कि उनको जानने से हमें पता लग जाता है कि इनमें संबंध है कारणकारी संबंध है हमें तो पता लग जाता है अब तो किसी ने आम खाए हैं पेड़ कभी देखा नहीं है अब यहां बगीचे में आके देखा कि भई ये तो अच्छा ये यहां लटके हुए हैं ये तो आम वो तो पता लग जाता है कि ये आम पेड़ से होता है ये तो कई बार ऐसा पूछ लेते हैं ना कि चीनी कौन से पेड़ पे लगती है सब चीजें पेड़ पे लगती है तो चीनी कौन से पेड़ पे लगती है और चाय की पत्ती कौन से पेड़ पे लगती है वो तो कहीं देखी तो है नहीं अब ठीक है बनती है वो अलग बात तो ये हम संबंध जो जोड़ते हैं ये संबंध कैसे पता लगा भाई आम को भी देखा और पेड़ को भी देखा और देखा कि उसके लगा हुआ है वो जुड़ा हुआ है इत्यादि ऐसे पता लग जाता है हमारे को तो निजे ये उन्हीं की अपनी शक्ति है कि उसी से ही हमें पता लग जाता है अलग से कोई चीज नहीं है ये व्यापति उन वस्तुओं की अपनी शक्ति है जिसके आधार पर हमें बोध हो जाता है कहो कि ये ऐसी चीज है जो उनमें आश्रित है बस तो दोनों तरह से कह सकते हैं हाँ। जी अगले को दीजिए छप्पन सत्र में आपने बताया बोलिए जगत की उत्पत्ति जो है सत और असत्य होती है ऐसा नहीं कहा मैंने जगत की उत्पत्ति सत और असत से होती है का का। ऐसा कहा जगत की ख्याति जो है जी जो है वो सत असत दोनों रूप में है दोनों रूप में है। दोनों है। रूप में है ठीक है तो क्या वेदों को भी ऐसा माना जा सकता है जी? वेदों को जी। कह सकते हो अगर इसी दृष्टि से देखना है तो अभी प्रकट है हमारे सामने है ये सत रूप में है जब प्रलय हो जाएगी तो असत रूप हो जाएगा सत्य असत, असत का मतलब ये नहीं है कि वो उसका नाश हो गया वो तो नाशा कारण कारण में विलीन होना ही असत होना है उसका प्रलयावस्था में यह असत रूप में चला जाता है कारण रूप में और अभी प्रकट रूप में सतरूप में होता है ये हमारी दृष्टि से कि हम उसको अनुभव कर सकते हैं ये अभिव्यक्त और अभिव्यक्त रूप है और प्रलय अवस्था में अनिव्यक्त है हम उसको जान नहीं सकते अभी की दृष्टि से सत्य अन्य बोलिए अगलों को दीजिए हाथ कर दे अपने आप ये नाइनटी नंबर सूक्त है न तत्वातरम सादृश्यम प्रत्यक्ष उपलब्धे हाँ नत्वांतर सादृश्यम प्रत्यक्ष उपलब्ध है सादृश्य का मतलब समानता ये भिन्न तत्व नहीं है ये सादृश्य है ये भिन्न तत्व नहीं है क्यों क्योंकि प्रत्यक्ष ऐसी इसके उपलब्ध प्रत्यक्ष के उपलब्ध होने से ये वस्तुएं ही प्रत्यक्ष उपलब्ध होती हैं है वस्तु के प्रत्यक्ष उपलब्ध होने से जो वस्तु होती है वो प्रत्यक्ष उपलब्ध होती है और ये जो सामान्य है ये हमारे को वैसे तत्व के रूप में अलग प्रत्यक्ष उपलब्ध नहीं होता है इसलिए ये तत्वांतर नहीं है सादृश्य यानी समानता समान उदाहरण में देख लीजिए समानता अब आम के दो पत्ते हैं ठीक है उनमें समानता है ये जो समानता है दो आम के पत्तों में ये आम के पत्तों से भिन्न चीज है कोई आम के पत्तों से भिन्न चीज है कोई आम के पत्ते ही है आम नहीं आम तो। के पत्ते तो हो गए और अब हम आम, है। आम के पत्ता हमने एक देखा ये आम का पत्ता है हाँ। दूसरा देखा ये आम का पत्ता है अब दोनों सामने आ गए क्या की ये दोनों समान है तो जब एक पत्ते को देख रहे थे तब तो वो समानता नहीं थी केवल तो आम का पत्ता था इसको भी देख रहे थे तो केवल आम का पत्ता था समानता नहीं थी। दोनों नहीं। को पास में ले आए तो ये समानता हो गई तो ये समानता इन पत्तों से अलग चीज है नहीं अलग नहीं है नत्वांतर सादृश्यम अलग से कोई वस्तु नहीं है इन दो पत्तों से अतिरिक्त कोई वस्तु आ गई है ऐसा नहीं है लेकिन अलग बोध तो हो रहा है ना हमारे को अलग अलग पत्तों में समानता नहीं दिख रही थी हमारे को अगर हम नहीं देख रहे थे तो समानता देख भी सकते है स्मृति में ये जो पत्ता है ये वैसा है ये पत्ता उस जैसा है इसका पत्ता यहाँ वाले आम के आम के पेड़ का पत्ता मेरे घर वाले आम के पेड़ के पत्ते जैसा है क्या समानता भी देख सकते तो जब वस्तु और वस्तु से भिन्न भी एक बोध हो रहा है ना तो ये बोध हो रहा है कोई नया तत्व नहीं उत्पन्न हो गया है जिसका हमें बोध हो रहा है ये क्योंकि ऐसे जो भी वस्तु होती है वो तो प्रत्यक्ष उपलब्धि हो जाती है अगर सामान्य कुछ अलग होता तो उसकी भी प्रत्यक्ष उपलब्धि हो जाती है हमारे को ज्ञान हो जाता ये सामान्य अलग कुछ नहीं है तत्वान्तर नहीं है ये केवल ये हमारा ज्ञान सामंज बुद्धि में हमने देखा यहां समानता है एक तरह से इन्हीं की शक्ति का प्रकटीकरण है इन्हीं में आश्रित है ये अलग से कुछ नहीं, नहीं है ये सामान्य उत्तर दिया अन्य कोई बस अंदर उतर गई जो ऊपर से जा रही थी वो अंदर उतर गई बोलिए इनको दीजिए ओम तो, इसी चौनानवे में ही उदाहरण दिए हुए हैं जैसे बकरी वैसा ही रन ये चुरानवे में है जैसी काय वैसी जैसी भैंस वैसी जर्सी गो जैसा देवेंद्र वैष्ण सुरेंद्र इनका नहीं नहीं ये इसमें समानता नहीं है पृष्ठ संख्या पृष्ठ हाँ संख्या तीन सौ छियालीस तीन सौ छियालीस तीन सौ छियालीस हाँ वही है जो इनको इनको समझाया है चौरानवे उसी के अंदर ही है ये। हाँ हाँ वस्तुओं की अधिकाधिक समानता के अतिरिक्त हाँ सादृश्य कोई स्वतंत्र तत्व तो नहीं, नहीं है ये वाक्य समझ में आ गया हाँ जी और इस समानता रूप सादृश्य का ज्ञान प्रत्यक्ष से हो जाता है हाँ जी। वस्तु को देखते हैं तो उसका भी ज्ञान हो जाता है ठीक है जैसे बकरी जै, है। जैसी बकरी वैसा हिरण ये हमने कहा तो कुछ ना कुछ समानता देख रहे हैं वैसे तो बकरी हिरण अलग अलग होते हैं अलग होता है, अलग -अलग है नहीं। लेकिन फिर भी कोई तो बकरी ऐसी हो तो. जो हिरण जैसी हो या कोई हिरण ऐसा हो जो बकरी तो जैसा हो छोटा वो तो चार तो कुछ ना कुछ समानता तो है ना ये मान के, ये के कुछ कुछ समानता है ना बकरी जैसी अंतर तो, तो होता ही है लेकिन कुछ समानता है तो जैसी बकरी वैसा हिरण जैसी गाय वैसी नील गायर कलर का फर्क हो गया चलो अंतर होते हुए भी हम कुछ समानता देख लेते हैं ना उनमें जैसी भैंस वैसी जर्सी गो हाँ। जर्सी गाय कैसी होती है भैंस जैसी क्या भैंस की जैसी क्या होती है ये अमेरिकन गाय क्या नहीं काली होती है वो तो सफेद भी होती है समानता क्या होती है रंग की समानता नहीं नहीं तो देसी गाय भी काली होती है कोई कोई क्या समानता है जर्सी गाय में और भैंस में क्या समानता है सिंगों की समानता पैरों की समानता नहीं ये तो कोई भैंस से समानता नहीं इसकी नहीं नहीं भैंस से भैंस के साथ भैंस के साथ क्या समानता है जर्सी गाय की Cabinet एक तो पीठ पे जो वो ककुत बोलते हैं उसको ताड बोलते हैं देसी गाय में तो वो होती है यहां जो दो देशी गाय है उनमें है यहाँ जो दो जर्सी गाय है उनमें नहीं ये बिल्कुल वो रीढ़ की हड्डी दिखाई देती है पीछे जो आती है ना सीधी लंबी बहस में भी ऐसी ही होती है एक तो ये समानता हुई ठीक है और दूसरी दूसरी गल कम्बल गले के नीचे वो लटकती हुई खाल रहती है ना मोटी मोटा उसको कहते हैं गल कंबल कम्बल की तरह मोटी होती है कभी छू के देखना है उसको मोटी मोटी होती है ना जैसे आजकल नए नए मुलायम मुलायम कंबल आते हैं ना मोटे मोटे नए तरीके के कंबल <laughs> ऐसे होते छू के देखना उसका कभी बाल भी होते हैं उसमें मुलायम होता है वो एक गले के नीचे जो लटकता हुआ होता है इसको गल कंबल बोलते हैं भैंस में होता है क्या वो नहीं ध्यान दिया हो तो आप देख लेना जिन्होंने पशुपालन करते हैं उनको तो पता ही है शहर वालों को नहीं पता है तो देख लेना कभी और इन गायों में भी देख लेना उन दो गायों के तो यहां लटकता हुआ है और बाकी जो दो गायें हैं उनको यह नहीं लटक रहा है गल कंबल नहीं है ये भैंस की तरह हो गया ना दोनों का ठीक है यह देखने से पता चलेगा देखने से पता लगेगा हम गाय की तरह हैं भैंस की तरह हैं <laughs> हम हाँ मनुष्य गाय की तरह भैंस की तरह है किसी की तरह भी नहीं इन दो चीजों में देखो ना जो हम जर्सी गाय की समानता देख रहे हैं दो चीजों में एक ताड़ हमारे भी है क्या ऊपर पीछे यहाँ पर नहीं, नहीं है ना हमारे हमारे <laughs> भी नहीं है Legends... और हमारे गलकम्बल है क्या हमारे भी नहीं है हम किसकी तरह गाय की देसी गाय की तरह या भैंस की तरह से जर्सी गाय की तरह से तो मनुष्यों के निकट कौन है देसी गाय मनुष्य के निकट है या जर्सी गाय मनुष्य के निकट है जर्सी गाय मनुष्यों के निकट है उसमें मनुष्यत्व ज्यादा है जर्सी गाय में ना जर्सी गाय में मनुष्यत्व ज्यादा है एक तो कुकत कूद नहीं है ना जैसे <laughs> अरे गलकम्बल नहीं है उसमें हमारे से अधिक समानता किसकी है <laughs> जर्सी गाय की है हमारे निकट का पशु है वो गाय तो पता नहीं कौन सा पशु देसी गाय उसमें पूछे और वो लगी हुई है और गलकम्बल भी लगा हुआ है मनुष्यों के जो निकट होता है उससे अधिक प्रेम होता है पर कोई कोई होते हैं जो भिन्न होता है उससे प्रेम करते हैं निकटता वालों से प्रेम नहीं करते किसी को देसी गाय पसंद आती है किसी को जर्सी गाय पसंद आती है हाँ हो गया ये और पढ़ू इसमें हो गया अच्छा और किसी को आगे चलें। सूत्र संख्या 114। तो पीछे शरीरादि की भी बात आई भोक्ता आत्मा है भोक्तृत्व आत्मा का है चिद भोग। और ये शरीर क्या है भोगायतन है भोगों का आधार है ये शरीर नहीं हो तो आत्मा भोग नहीं कर सकती इंद्रियां भी उसमें है भोगायतन है हमारा तो यदि इसको केवल भोगायतन को ही माने भोक्ता को ना माने तो क्या बनेगी शरीर की स्थिति इस विषय में कुछ बात कह रहे हैं। बोलिए सूत्र भोगतु अधिष्ठान भोगायतन निर्माणम अन्यथा पूति, भाव, प्रसक्ति पू भोगतु अधिष्ठान तो भोक्ता के अधिष्ठान से भोक्ता यानी आत्मा उसका अधिष्ठात तो होने से उसके लिए है स्वामित्व तो होने से भोगायतन निर्माणम ये भोग का आयतन जो शरीर है उसका निर्माण होता है भोक्ता के अधिष्ठान होने पर ही ये भो, भोगायतन बनता है यानी उस भोक्ता के लिए ही ये शरीर बनता है ठीक है जैसे भी कोई भी मकान है किसी मनुष्य के प्राण रहने के लिए बनता है तो उस उद्देश्य से ही वो बनाया जाता है जो रहने वाले हैं उनको क्या क्या चीजें चाहिए क्या अनुकूलता है उसके अनुरूप बनाया जाता है तो भोक्तु अधिष्ठान तो भोक्ता आत्मा के अधिष्ठान से भोगायतन निर्माणम भोगायतन का निर्माण है अन्यथा यदि ऐसा ना माने तो कोई ये कहे कि आत्मा भोक्ता यहाँ पर नहीं है बस बिना उसके ही ये भोगायतन बना दिया है शरीर वैसे ही बना दिया आत्मा नहीं है इसमें अधिष्ठाता नहीं है और आत्मा के लिए यह बना भी नहीं है ये तो वैसे ही बना दिया तो बोले यदि ऐसा माने तो अन्यथा पूती भाव प्रसक्ति ही। इस शरीर के सड़ने की का दोष आ जाएगा ये शरीर सड़ना शुरू हो जाएगा आत्मा जैसे ही निकल जाएगा इसमें से यानी मृत शरीर हो जाएगा सड़ना शुरू हो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी अब उसको हम बर्फ की सिल्ली और कुछ फ्रिज वगैरह रख करके कुछ समय रोक सकते हैं बिल्कुल रख कुछ लेकिन अगर सामान्य स्थिति में है तो वो सड़ना शुरू हो जाएगा सामान्य अवस्था में आत्मा थी तो सड़ नहीं रहा था अभी तो हमारे को इसमें सिल्ली नहीं लगानी पड़ रही है बर्फ की फ्रिज में नहीं रखना पड़ रहा है तो भी नहीं सड़ रहा है उस समय हमें अतिरिक्त उपाय करना पड़ता है इसको सड़ने से बचाने के लिए और नहीं तो ये सड़ेगा ये और अन्य उपाय नहीं करते हैं तो ये सड़ेगा तो भोक्ता का अधिष्ठान होने से इस भोगायतन का निर्माण है और यदि भोक्ता को नहीं मानेंगे तो अन्यथा पूती भाव प्रसि जैसे मरने के बाद में सड़ता है ऐसे अभी भी सड़ जाना चाहिए फिर तो ये इसलिए आत्मा तो भो, इसमें भोक्ता है अतिरिक्त है कुछ पूछना है समझ तो में आ रही है बातें तो आगे एक सौ सूत्र बोलिए भृत्य द्वारा स्वामी अधिस्थिति ही नहीं कांता अब इसी बात को समझाने के लिए भृत्य नौकर और स्वामी उसका उदाहरण दिया तो भृत्य है यहां पर ये शरीर और स्वामी है आत्मा तो भृत्य के द्वारा स्वामी के होने का पता लग जाता है हमें कहीं नौकर है सेवक है तो उसका स्वामी भी कोई ना कोई तो होगा कहीं ऐसा होगा कि नौकर तो है लेकिन स्वामी ना हो ऐसा होता है कहीं उस जगह नहीं हो स्वामी लेकिन कहीं ना कहीं तो है स्वामी उसका मकान है तो मकान की रक्षा कर रहा है सफाई कर रहा है लेकिन है तो सही वो अगर सेवक है तो कोई ना कोई स्वामी भी अवश्य है ये लोग का एक उदाहरण है तो जैसे भृत्य के द्वारा स्वामी के अधिष्ठात्रित्व का पता लगता है कि स्वामी कोई ना कोई है अधिष्ठाता नहीं कानता अकेला सेवक कभी भी नहीं मिलेगा क्योंकि उसको नियुक्ति फिर किसने किया है वो बना किसके लिए है किसके लिए काम किसके लिए कर रहा है, ऐसे ही शरीर है इससे पता लग जाता है कि कोई ना कोई है यहां पर चेतन भुगता केवल शरीर तो बिना चेतन के बिना आत्मा के तो ये शरीर शरीर नहीं रहेगा कभी होगा ही नहीं जैसे बिना स्वामी के नौकर नहीं होता ऐसे बिना आत्मा के शरीर होगा ही नहीं बन ही नहीं सकता ये बनेगा ही नहीं इसमें हम पिछला भी एक सूत्र ध्यान कर सकते हैं। आत्मा का अनुमान करने के लिए एक आधार बताया था संघत परार्थत् पुरुषस्य, जो संघत चीजें हैं वो परार्थ को बताती इससे पुरुष का ज्ञान हुआ था अनुमान किया था ये शरीर भी संघत है देह भी संघत है भोगा संघत मतलब मिल करके बना हुआ है संघात है अनेक घटकों से मिलके बना हुआ है कोशिकाओं से बना है हाथ पैर और ये सारे अवयव हैं, इन सब से मिलकर के ये बनाए हड्डी मांस आदि सब से, तो इसको देख करके हमें पता लगता है कि इसका कोई ना कोई अन्य चेतन है जिसके लिए ये है तो भृत्य द्वारा सौम्य अधिष्ठिति जैसे नौकर से स्वामी का पता लग जाता है कि वो होगा ऐसे शरीर से भी ये पता लगता है कोई ना कोई अवश्य होगा क्यों पता लगता है क्योंकि संघत परार्थ के लिए होता है नहीं कांता अकेले अपने लिए कभी नहीं होता समझ में आया है नहीं आ गया अगला सूत्र जो भी सूत्र ऊपर से जाए उसी समय बोल देना उसको अंदर डालने का प्रयास करेंगे वही बोल देना कि ये नहीं तो बाद में नहीं बाद में वो विस्मृति के कारण भी लगता है जैसा कि वो बोल रहे थे समझ में तो आ गया लेकिन अभी लग रहा है कुछ पकड़ में नहीं आ रहा है याद नहीं है तो याद नहीं है इसका मतलब है ऊपर से निकल गया यदि ऊपर से नहीं निकलता तो याद रहता अब हमने व्याप्ति क्या बना ली है जो जो याद रहता है वह वह तो अंदर गया और जो जो याद याद याद नहीं रहता वो ऊपर से गया ये व्याप्ति बना रखी है लेकिन ये व्याप्ति नहीं है तो विषय तो बदलता रहेगा कोई बात नहीं मैं पूछता रहूंगा ऊपर से जा रहा हो तो वही बता देना एक भी सूत्र ऊपर से नहीं जाने देंगे अगला सूत्र एक सौ सो एक प्रसिद्ध सूत्र है पहले भी आप लोगों ने सुना होगा और इसको बहुत बोला भी जाता है सांख्य दर्शन के कुछ बार बार बोले जाने वाले सूत्रों में से एक ही है आपको भी आनंद आएगा ब्रह्मरूपता का देखिए समाधि सुषुप्ति, मोक्षेशु ब्रह्मरूपता हम ब्रह्मरूप होना चाहते हैं ना साधना इसीलिए कर रहे हैं साधना किस लिए कर रहे हैं ब्रह्मरूपता के लिए वो ब्रह्मरूपता क्या है वो विचारने की बात है ब्रह्मरूपता का मतलब क्या है गुणों की समानता परमात्मा से गुणों की समानता वो तीन जगह पे होती है ये ब्रह्म रूपता तीन जगह से होती है कहां तीन जगहों में कहां कहां पर एक तो कहा समाधि के अंदर हो जाती है ब्रह्म रूपता। ठीक है अब यह तो हमारे बस की बात नहीं है अभी आगे लगेगी जब लगेगी दूसरा कहा सुषुप्ति सुषुप्ति मतलब गाढ़्रा गाढ़्रा में निरंतर कुछ समय सोते रहे सुषुप्ति स्वप्न वाला नहीं सुषुप्ति ये हमारे बस की बात है ये हमारे बस की बात है ना नहीं है है हमारे बस की बात है तो मैं कई बार कक्षाओं में बोलता रहता हूं यहां तो किसी को नहीं बोला मैंने लेकिन वो पाठ में कभी कभी होता है तो एक तो देखो ये ब्रह्म रूपता में जा रहे हैं <laughs> ब्रह्मरूपता की प्राप्ति हो रही है हाँ होती है यहां पर मैंने बोला नहीं है अब आप कहेंगे तो आगे से बोल दूंगा बता दूंगा देखो ये ब्रह्मरूपता को प्राप्त हो रहे यज्ञ में भी हो जाते हैं ध्यान में भी हो जाते हैं तो एक समाधि दूसरा सुषुप्ति और तीसरा है मोक्ष ये भी हमें हमारे बस की बात नहीं है तो आगे की बात है होगा जब होगा तो इन तीन जगह पर ब्रह्म रूपता होती है समाधि सुषुप्ति मोक्षेशु ब्रह्म रूपता अब ब्रह्म रूपता का क्या मतलब है ये देखना है एक तो कोई कहे कि ब्रह्म ही बन जाता है अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता ये यहाँ का अभिप्राय ही नहीं है ब्रह्म रूप हो जाता है ब्रह्म नहीं हो जाता है ब्रह्म हो जाता है ये एक अलग चीज होती ब्रह्म, जैसा हो, है। ब्रह्म जैसा हो जाता है ब्रह्म के जैसा हो जाता है ब्रह्म रूपता अब ब्रह्म क्या कैसे हो जाता है अब यहां फिर अपना विवेक लगाना पड़ेगा अब इन्होंने तो ये बताया नहीं है कि कौन सी ब्रह्म रूपता है तो वहां हमारे को कुछ चीजों को देखना होगा इन तीनों में क्या समानता है चलिए समाधि सुषुप्ति की छोड़ देते हैं लेकिन सुषुप्ति में ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम कह सकते हैं कि सुषुप्ति में हम ब्रह्म रूप हो जाते हैं कोई ऐसी चीज बताइए जो सुषुप्ति में सुषुप्ति में तो हम जाते ही हैं प्रतिदिन तो वो क्या क्या चीजें हो सकती हैं तो इन्होंने एक कहा कि दुख की निवृत्ति ठीक है सुषुप्ति में दुख की निवृत्ति होती है या नहीं कोई है ऐसा जो कहे कि सुषुप्ती में भी दुख रहता है मेरे को पता ही नहीं लगता कुछ भी है लेकिन दुख तो नहीं होता है ना दुख की निवृत्ति एक बिंदु अच्छा परमात्मा दुख से निवृत्त है या नहीं है दुख की निवृत्ति उसमें है या नहीं है है ये ब्रह्म रूपता हुई ना जब जब हम दुख रहित स्थिति में होंगे हम कह सकते हैं अभी ब्रह्मरूप है अब इसकी तुलना हम बाकी दोनों जगह भी करेंगे सुषुप्ति सुषुप्ति में जैसे दुख रहित स्थिति का हमें प्रत्यक्ष हमें पता है कि यहां दुख रहित स्थिति होती है तो ऐसी ही समाधि में भी होती है और ऐसा ही मुक्ति में भी होता है ज्ञात से अज्ञात की तरफ बढ़ते हैं जो मैं पता है उससे हम जो अज्ञात है उसको भी दृष्ट से अधृष्ट की तरफ भी चले जाते हैं योग्य से आयोग की तरफ भी चल जाते हैं जब ये कह रहा है कि समाधि सुषुप्ति मोक्षेशु ब्रह्मरूपता ब्रह्मरूपता का एक लक्षण देखा कि दुख रहित स्थिति तो समाधि का भी एक लक्षण हम कह सकते हैं कि समाधि अवस्था में उस व्यक्ति को दुख अनुभव नहीं होगा जैसे सुषुप्ति में हमें दुख नहीं होता है और यदि हम दुख का अनुभव कर रहे हैं ध्यान में बैठे हैं समाधि में और हम कहें कि हमारी समाधि लग गई तो यह समाधि नहीं कहलाएगी कोई दुख नहीं होगा उस जैसे सुसुप्ति में नहीं होता है और बस इससे ही हम परिकल्पना कर सकते हैं कि मुक्ति में भी बस ऐसे दुख बिल्कुल नहीं होता नहीं तो एक प्रश्न उठता है क्या कोई ऐसी स्थिति बन सकती है जहां दुख होता ही नहीं है किसी से कहे कि मुक्ति को प्राप्त करना है क्योंकि वहां दुख नहीं होता है और ऐसा कभी होता है क्या कि दुख नहीं हो सुख के साथ तो दुख जुड़ा हुआ ही है जहां सुख है वहां दुख भी है यह तो चोली दामन का साथ है इनका साथ साथ रहेंगे तो पहिए की तरह घूमते रहेंगे चक्र की तरह सुख दुख आते रहेंगे सुख और दुख तो स्वाभाविक है यहां पर तो दुख रहित स्थिति तो कोई हो ही नहीं सकती है ऐसी एक परिकल्पना आती है तो कह सकते हैं नहीं जैसे सुषुप्ति तो में दुख रहित स्थिति होती है ऐसी मुक्ति में भी हो सकती है जब यहां हो सकती है तो वहां भी हो सकती है कहीं नहीं हो सकती हो तो आप कह सकते हो कि वहां भी नहीं हो सकती ये संभावना तो है स्थिति तो बनती है ना दुख रहित होने की और समाधि में भी ऐसा ही होता है न्याय दर्शन में अपवर्ग को सिद्ध करने के लिए सुषुप्ति का उदाहरण दिया सुषुप्ति अपवर्ग है जहां ये सब दुख की निवृत्ति हो जाती है ये सब होता है तो उसके लिए उन्होंने इसका सुषुप्ति का उदाहरण दिया न्याय दर्शन में सुसुप्त से स्वप्न आदर्श ने क्लेशाभावत अपवर्ग बोले अपवर्ग होता है नहीं होता है जहां क्लेश रहित स्थिति होती है दुख रहित स्थिति होती है बोले होती है बोले सुसुप्त से जो सोया हुआ है लेकिन स्वप्न आदर्श ने सपना नहीं देख रहा हूं बाहर से तो हमें लग रहा है कि सोया हुआ है सुषुप्त है अंदर से सपने देख रहा है वो नहीं इसलिए निषेध किया स्वप्न आदर्श वहां जैसे क्लेश का भाव होता है ऐसा अपवर्ग में भी हो सकता है पक्षी का अपवर्ग का खंडन कर रहा था कि वहां क्लेश होता ही नहीं है नहीं ऐसी कोई स्थिति नहीं होती है जहां क्लेश ना हो तो बोले देखो स्वप्न में भी होती है स्वप्न मतलब सुषुप्ति, स्वप्न रहित स्थिति सुषुप्ति में आयुर्वेद में स्वप्न शब्द निद्रा के लिए भी आया है सुषुप्ति के लिए सामान्य निद्रा के लिए स्वप्न शब्द आया है क्योंकि सबको सपने आते हैं स्वप्न होते ही है कभी सुषुप्ति आती है कभी सपने आते हैं तो जिसको हम सोना बोलते हैं उसमें सपने रहते ही है याद रहे या रहे स्थितियां बदलती रहती हैं। तो मुक्ति की सिद्धि के लिए कोई कहे दुख रहित स्थिति नहीं हो सकती क्लेश का अभाव नहीं हो सकता देखो हो सकता है तो एक ब्रह्मरूपता आपने बताई और बताइए सुषुप्ति में क्या होता है बोलिए आपने कहा कि सुषुप्ति में आत्मा अपने स्वरूप को भूला हुआ रहता है क्या क्या इस ऐसा परमात्मा में भी है कि परमात्मा अपने स्वरूप को भूला हुआ रहता है तो ये समानता नहीं लेंगे में तो निमग्न रहता है नहीं नहीं नहीं ये तो, तो साधे कोटी में है कि वो ब्रह्म तो में निमग्न है या नहीं तो आपको ये पता लगता है क्या कि सुषुप्ति में मैं ब्रह्म में निमग्न हूं वो बात मत बोली अभी जो अनुभव में नहीं है वो मत बोली आप ये देखिए कि सुशुप्ति में हमें होता क्या है ये जगने पे लगता है या सुषुप्ति में लगता है जगने पे छोड़ो आप सुषुप्ति को देखो कि अभी सुषुप्ति चल रही है और वहां क्या स्थिति होती है दुखों की निवृत्ति एक चीज कही और विचार नहीं रहते विषय मतलब इसका कोई विषय उसमें नहीं होते उन विषयों से हम प्रभावित नहीं होते ठीक है शरीर नहीं होता शरीर का बोध नहीं होता है हमारे को कि शरीर के आधार पर हम जो अपना आकलन करते हैं कि मैं बच्चा हूं बूढ़ा हूं स्त्री हूं पुरुष हूं किसान हूं अधिकारी हूं क्या हूं मैं ये जो आकलन करते हैं धनी हो निर्धन हो इत्यादि वो वहां कुछ भी नहीं रहता है स्वयं को भूला नहीं वो मत बोलिए वो बिंदु मत लाइए अभी ये चीज ये जो है कि मेरा ये मकान है मेरे ये खेत हैं, मेरे ये बच्चे हैं मेरे ये माता पिता हैं, ये मेरा सम्मान है इत्यादि ये कुछ भी नहीं रहता है अच्छा इसमें कुछ भिन्नता रहती है किसी व्यक्ति में सुशुक्ति में कोई कैसा भी हो अच्छा बुरा अपराधी हो देवता हो राजनेता हो नागरिक को, कुछ भी हो सैनिक हो अंदर एक जैसा रहता है नहीं इन सबसे पृथक स्थिति में रहता है ये सुशुक्ति बाह्य संसार के विषयों से के स्मृति से रहित स्थिति अभी अविद्या लाइए अभी, अभी केवल ये देखिए कि अन्य जो ये विषय हैं जो हमने बना रखे हैं रंग रूप अवस्था जो भी है जो अपने साथ में हमने छवियां जोड़ रखी हैं उन सब छवियों से रहित रहते हैं हम सुशुक्ति में कार्य जगत से रहते है, कोई नाम रूप नहीं रहता है उस समय ये नाम है और ये वस्तु है कुछ भी नहीं रहता है वहां नाम और रूप से पृथक होते हैं कोई नाम याद आता है में, कोई वस्तु याद आती है किसी वस्तु का स्वरूप याद आता है ये ऐसी है ये ऐसी है सुशुक्ति में कुछ नहीं नाम और रूप से परे ऐसा ही समाधि में भी होगा उस समय उसको शरीर का बोध नहीं होगा ये नहीं होगा कि मैं ये हूं वो हूं जो लौकिक हमारे स्वरूप हमारे बने हुए हैं वो कुछ नहीं रहेंगे समाधि में ऐसा होगा और सुषुप्ति सुशुप्ति में ऐसा है समाधि में और मुक्ति में भी ऐसा ही होगा ये सब कुछ नहीं वो तो पता है ये तो चोले के हैं बाहर के हैं कुछ नहीं सब चीज हट चुकी है आत्मा बस अपने रूप में रहेगा इन सबसे रहित स्थिति परमात्मा अपने लिए सोचता है कि मैं कैसा हूं जवान हूं बूढ़ा हूं इतने इतना इतना ऐसा ये जो लौकिक प्रकृति का विषय जुड़ करके परमात्मा कुछ भी नहीं तो जैसे सुषुप्ति में ऐसा समाधि में और ऐसा मोक्ष में भी ऐसी स्थिति होती है यह मुक्ति की परिकल्पना भी कर सकते हैं मुक्ति का स्वरूप क्या है और क्यों हम चाहते हैं उसको हमारे में से कोई ऐसा है जो सुषुप्ति को ना चाहता हो कोई ऐसा है जो सुषुप्ति को ना चाहता हो सुप्ति तो नहीं मिले तो चिंता होती है औषधि लेते हैं। कई दिनों तक अगर कोई ना सोए तो चिड़चिड़ा हो जाएगा दिमाग काम नहीं करेगा उसका संतुलन बिगड़ जाएगा कुछ का कुछ बोलेगा निर्णय नहीं ले पाएगा बेचैन हो जाएगा कुछ दिन अगर नहीं सोए तो बिल्कुल ना सोने दिया जाए तो और बहुत तड़पता है आदमी अपराधियों को आतंकवादियों को परेशान करने का एक तरीका यह है उनको सोने नहीं देते नींद आती है फिर जगा देते हैं उनको पानी छिड़क देंगे पिटाई कर देंगे सोने नहीं देंगे उनको बिस्तर पे नहीं बिठा के रखते हैं बैठे बैठे भी बस नींद रहती है नींद नहीं, नहीं, नहीं आती है। कम आती है यह हो सकता है विक्षिप्ता नहीं आती है। चिंता हो जाती है तो नींद उड़ जाती है हमारी बहुत सारे कारण है नींद आने के किसी को कम आती है वृद्धावस्था में भी कम हो जाती है रोग के कारण कम होती है लेकिन फिर भी कुछ तो सोते हैं अब बिल्कुल ना सोने दिया जाए तो सब परेशान हो जाएंगे क्षमताएं कम हो जाएंगी, थोड़े से दिन में कुछ घंटों में दो तीन दिन में तो उसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सुषुप्ति को ना चाहता हो जबकि उसमें हम सब कुछ भूल जाते हैं अपना और दिन में हम सारा याद रखना चाहते हैं कि ये चीज ऐसी है और ये है उसको कोई भुलाने को कहे तो भूलते भुल, नहीं है हम लेकिन फिर भी सुषुप्ति में जाते हैं परमात्मा की कृपा है कि वो स्थिति हमें प्रतिदिन अनुभव में आती है लेकिन सुषुप्ति और समाधि में भिन्नता ये हो जाएगी कि सुषुप्ति में ये जानकारी के बिना होता है अबोध अवस्था में मूढ़ अवस्था में और समाधि में ये होश पूर्वक होता है जागते हुए होता है मुक्ति में बोध रहता है सुषुप्ति में बोध नहीं रहता है लेकिन स्थिति वही बनती है वहां भी तो कुछ ब्रह्मरूपता देखिए कुछ और ब्रह्मरूपता आप खोज के लाइए उसको आगे देखेंगे संख्य दर्शन की 40वीं कक्षा पिछली कक्षा में एक सौ सो सूत्र चल रहा था समाधि सुशुक्ति मोक्षेशु ब्रह्मरूपता समाधि में सुषुप्ति में और मोक्ष में ब्रह्म रूपता होती है तो जिस प्रकार से ब्रह्म परमात्मा वासनाओं से रहित है क्लेशों से रहित है दुख से रहित है ऐसा ही सुषुप्ति में समाधि में और मोक्ष में भी होता है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 से ग्रस्त नहीं होता है उस समय सुशुप्ति में सोया रहता है बोध ही नहीं होता है विषयों का उसको ज्ञान नहीं होता है इतने अंशों में हमें इसमें समरूपता देखनी चाहिए तो समाधि सुशुप्ति मोक्षेश ठीक है किन्हीं को कुछ पूछना है जी। ओम। इस सूत्र में कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मस्तिष्क में आ रही है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 दूसरा यहाँ पर समाधि सुशुक्ति और मोक्ष की चर्चा आई है प्रकृति जब प्रदयावस्था में होती है उस समय भी कुछ ऐसी ही स्थिति जीव की होती है या अन्य स्थिति होती है वैसे नहीं मानेंगे नहीं तो वो भी लिख देते हैं यहाँ पर मूर्छित अवस्था में जैसी स्थिति होती है उसको यहाँ पर नहीं कहा है रोकिए शुरू से गूंज रही है आवाज जब से कक्षा चल रही है तब से गूंज रही है वो तो रोज ही होता है अभी पहली कक्षा में ठीक था ना इसको है और किसी ने छेड़ा गूंज क्यों रही है ये फिर अभी आपने कम तो कर दिया उनकी भी गूंज रही है मेरी भी शुरू से गूंज रही है ओ अभी गूंज रही है ये थोड़ा आप बढ़ाएंगे तो वो, वो भी आने लगती है नहीं तो कम हो जाती है आप बोलिए तो उसमें ओम हम्म ओ ओ ठीक आ रही है बस मेरी केवल दुख रहित स्थिति को यहां नहीं कहना चाहते हैं ये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 ये जो ब्रह्म रूपता है इसको जीव का इस प्रकार से कह सकते हैं जैसे कि ईश्वर तो सर्वज्ञ है तो जीव मोक्षावस्था में सर्वज्ञ जैसा हो जाता है सर्वज्ञ जैसा हो जाता है बिल्कुल कह सकते हैं लेकिन सर्वज्ञ नहीं होता आ, उस ठीक है लेकिन सर्व व्यापकता का कुछ नहीं कह ले सकते परमात्मा के समान कुछ बढ़ जाता है अणु स्वरूप से वो व्यापक हो जाता है ऐसा कभी भी नहीं कहेंगे वो अणु तो अणु ही रहेगा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 अपने आप रोक के कारण से आती है या संज्ञा हरण करते हैं एनिस्थिशिया दे देते हैं जैसे कर्म आदि के समय औषधि से भी वो मूर्छित जैसी अवस्था है, है। संज्ञा हो जाता है वो अनुभूति नहीं होती है उसका ठीक है दूसरा कई बार इसमें व्यक्तियों को आता है कि सुषुप्ति को ये क्यों कहें कि ये ब्रह्म रूपता है सुषुप्ति में जो अच्छा लगता है हमें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 तो एक सौ सो सोलहवा सूत्र हो गया अगला सूत्र एक सौ बोलिए द्वयो सभी सबीजत्व अन्यस्य तथति ये जो तीन स्थितियां बताई समाधि सुषुप्ति और मोक्ष इनमें से द्वयो दो की या दो में प्रथम दो में सभी जो बीज विद्यमान रहता है और अन्य से इन दो से अतिरिक्त जो है यानी मोक्ष अवस्था उसमें तदहति उसकी समाप्ति हो जाती है बीज भी नहीं रहता है तो बीज शब्द से फिर अलग अलग ढंग से व्याख्याएं की जाती हैं। इसमें एक सरलता से हम लें तो शरीर को ले सकते हैं कि शरीर हमारा बीज रहता है आधार रहता है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 सभी वासना की दृष्टि से वासना रूप संस्कार की दृष्टि से कहें तो सुषुप्ति में ब्रह्म रूपता होते हुए भी बीज वहां रहता है संसार का बीज उठने के बाद फिर वो इधागर द्वेश समाधि में समाधि अवस्था में भी ब्रह्म रूपता होती है लेकिन समाधि से उठने के बाद में अथवा जिस समय नियंत्रण नहीं है वासनाएं हैं संस्कार अविशेष है योगी के वृत्ति के रूप में नियंत्रण कर रखा है उसने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 तो प्रारब्ध जो इस बार का है पीछे का समाप्त हो गया लेकिन इस बार जिस प्रारब्ध ने जन्म दिया है ये शरीर मिला है उसका जो कुछ बाकी है वो जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है इस रूप में भी जाए, तो वो जीवन मुक्त में भी घट जाएगा तो सबीज को मैंने तीन ढंग से बोला है आपके किसी भी तरह से संगति अलग अलग लग लगाते हैं एक शरीर का दूसरा वासना रूप संस्कार का और तीसरा धर्माधर्म रूप संस्कार यानी कर्माशय का एक तीन रूप में बात है कुछ जो शरीर में हम ले रहे हैं ये सूक्ष्म शरीर या स्थूल शरीर स्थूल शरीर बीज से तो पीछे हमने सूक्ष्म शरीर भी लिया था ले सकते हैं वो भी ले सकते हैं व्याख्या स्थूल शरीर को क्योंकि स्थूल शरीर होता है सूक्ष्म शरीर भी होता है दोनों ले सकते हैं कोई आपत्ति नहीं आधार यहाँ बीज से दोनों ही शरीर लेने हैं ले सकते हैं यहाँ तो कुछ स्पष्ट नहीं लिखा है ना इसकी व्याख्याएं जो मैंने अलग अलग की हैं ठीक है उसको भी ले सकते हैं ये भी ले सकते हैं इन्होंने खुद ने तो खोला नहीं है सीधे सीरे और सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर ले सकते हैं कोई आपत्ति है नहीं वो भी बीज है हमारा संसार बीज क्षय इ्षमाण चानित अमृत भोग भागी शैयासनस्थो अथ पथि ईश्वर प्रणिधान के संदर्भ में योग दर्शन में आता है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 वो संस्कार वासना रूप संस्कार और एक दृष्टि से कर्माशय को भी बोल सकते ठीक है ठीक है का मतलब है उतर गया अंदर आगे एक सौ अठारह ठीक है तो मैं पहले भी बोलता रहता था हर थीक है हर सूत्र के बाद ठीक है ठीक है पर अब उसको परिभाषित करना पड़ रहा है मेरे को मैं ठीक है का मतलब उतर गया ऊपर वही बोल दो, बोल देना अगला देखिए सूत्र 118, सौ अठारह द्वयो रिवा त्रयस्यापी दुष्टत्वात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 समाधि और सुषुप्ति दो ही अवस्थाएं होती है ये नहीं सोचे मुक्ति अवस्था भी होती है न नु दो दो ही नहीं है तीनों हैं ये में हमारी अवस्थाएं कितनी मानी जाती हैं चार कौन कौन सी जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरी अवस्था तुर अवस्था मतलब चौथी अवस्था मतलब चतुरी है, चतुर्थ होता है ना चतुर्थ चौथा चौथी अवस्था उसको तुर अवस्था बोलते हैं तो चौथी अवस्था कौन सी है तुर्या। तुर्या। तुर्या। तुर्या अवस्था का मतलब समाधि की अवस्था एक तो जगने की अवस्था है जैसे अभी हम जगह में हैं, वृत्ति सारूप्य है एक स्वप्न अवस्था है सोने पर जो सपने देखते हैं हम और एक सुषुप्ति है वो भी सोने के समय ही हो जाती होती है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 तो द्वोरीत्र न तु दव ठीक है आगे देखिए एक सौ उन्नीसवा बोलिए वासनया अर्थख्यापन निमित्तस्य नधान बाधक वासनाया अनर्थ ख्यापनम वासना के द्वारा अनर्थ का बोध होता है अनर्थ का पता लगता है अनर्थ मतलब जो अनिष्ट है जो वासना रूप संस्कार हैं, उससे अनर्थ होता है वैसे संस्कार हैं, वैसी वैसी हमारी प्रवृतियां होने लग जाती हैं, अच्छी बुरी विशेष रूप से बुरी जो वासनाएं हैं उनसे अनर्थ का ख्यापन होता है अनर्थ होता है वासनाया अनर्थ ख्यापन ये अनर्थ का ख्यापन दोष योगे भी न दोष का योग होने पर भी नहीं होता या दोष का मतलब स्वप्न को लिए निद्रा को सुषुप्ति को लिया जाता है भी ये सूत्र भी ऐसा है इसके कई तरह से अर्थ करते हैं तो दोष का योग होने पर भी यानी सुषुप्ति में होने पर भी सुषुप्ति कोई अच्छी अवस्था नहीं है समाधि मोक्ष की दृष्टि से और दोषी है एक तो